नोशो ठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर फोर्टी सिक्स पहला प्रश्न बोध की यात्रा में रस विरस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 पूछने वाले ने पूछा रस विरस और स्वरस शायद जहां रस कहा है पूछा है वहां कहना चाहिए पर रस पर रस पड़ाव है फिर पररस से जब ऊप पैदा हो जाती तो विरस विरस भी पड़ा है लेकिन विरस तो नकारात्मक स्थिति है पर रस की प्रतिक्रिया है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 रमण महर्षि से उन्होंने बात की बुद्धिमान आदमी है स्टनली जोंस, बहुत किताबें लिखी और ईसाई जगत में बड़ा नाम है लेकिन वो नाम बुद्धिमत्ता का ही है वो किसी आत्म अनुभव का नहीं है रमण महर्षि से वो इस तरह के प्रश्न पूछने लगे जो कि नहीं पूछने चाहिए रमण महर्षि जो उत्तर देते वो उनकी पकड़ में ना आता जैसे उन्होंने पूछा कि क्या आप पहुंच गए हैं रमण महर्षि ने कहा कहां पहुंचना कहां आना कहां जाना स्टनी जोन्स ने फिर पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर दें क्या आप पहुंच गए हैं क्या आपने पा लिया रमण महर्षि ने फिर कहा कौन पाए किसको पाए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 फिर तो उसने रमण महर्षि को ही उपदेश देना शुरू कर दिया बहुत वर्षों बाद मेरा भी मिलन हो गया एक परिवार एक ईसाई परिवार मुझ में सुख था इस स्त्रिजोन से उनके घर मेहमान हुए तो उन्होंने आयोजन किया कि हम दोनों का मिलना हो जाए बड़े संयोग की बात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 ज्ञानी को दुख छेदता नहीं होता तो है दुख की मौजूदगी होती तो होती पैर में कांटा गड़ेगा तो बुद्ध को भी पता चलता है बुद्ध कोई बेहोश थोड़ी है तुमसे ज्यादा पता चलता है क्योंकि बुद्ध तो बिल्कुल सचक है वहां तो ऐसा सन्नाटा है कि सुई भी गिरेगी तो सुनाई पड़ जाएगी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 जैसे तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो कोई कहते कि क्या बैठे सिर दर्द ले बैठे हो अरे दुकान में आग लग गई भागे भूल गए दर्द दर्द सिर का दर्द गया एस्प्रो की जरूरत ना पड़ी दुकान में आग लग गई ये कोई वक्त सिर दर्द करने का भूल ही जाओगे बनरसा ने लिखा है कि उसको हार्ट अटैक का हृदय पे दौड़ा पड़ा ऐसा ख्याल हुआ तो घबरा गया डॉक्टर को तत्क्षण फोन किया और लेट गया बिस्तर पर डॉक्टर आया सीढ़ियां चढ़ के हाँपता और आके कुर्सी पे बैठ के उसने एकदम अपना हृदय पकड़ लिया डॉक्टर ने और कहा कि मरे मरे गए घबड़ा के बनट सा उठाया बिस्तर से वो भूल ही गया वो जो खुद का हृदय का दौरा इत्यादि पड़ रहा था भागा पानी लाया पंखा किया पसीना पहुंचा वो भूल ही गया पांच सात मिनट के बाद जब डॉक्टर स्वस्थ हुआ तो डॉक्टर ने कहा मेरी फीस तो बनरसा ने कहा फीस मैं आपसे मांगू कि आप मुझसे डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारा इलाज था मैंने एक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 उसमें कलदार थे रुपए थे खना खन हुए उसने कहा मैं समझा नहीं मतलब उसने कहा कि अगर छलांग जोर से लगानी हो तो खीसे में गर्मी चाहिए फोकट नहीं लगती छलांग तुम्हारा खीसा बताओ खीसा खाली गर्मी नहीं तो छलांग क्या खाक लगाओगे छलांग के लिए गर्मी चाहिए और धन बड़ा गर्मी देता है तुमने ख्याल किया खीसे में रुपए हो तो सर्दी में भी कोट की जरूरत नहीं पड़ती एक गर्मी रहती फिर टटोल के खीसे में हाथ डाल के देख लेते हो जानते हो कि है कोई फिक्र नहीं चाहो तो अभी कोट खरीद लो लेकिन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 मकान को पता ही नहीं कि बीच में आप नाहक ही मालिक होने का शोरगुल मचा दिए थे मकान ने सुना ही नहीं तुम नहीं थे धन यही था तुम नहीं रहोगे धन यही रह जाएगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजार तो जो पड़ा रह जाएगा उस पर तुम्हारा दावा झूठ है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 मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तीन का दो पक्का है कि चार में से तीन थोड़े अस्त व्यस्त है चौथा भी संदिग्ध है पक्का नहीं सच तो यह कि मनोवैज्ञानिक का भी कोई पक्का नहीं कि वो खुद भी मैं जानता हूं अनुभव से क्योंकि मेरे पास जितने मनोवैज्ञानिक सन्यासी हुए हैं उतना कोई दूसरा नहीं हुआ मेरे पास जिस व्यवसाय से अधिकतम लोग आए हैं संन्यास लेने वो मनोवैज्ञानिकों का है थेरेपिस्ट का मनोविध मनोचिकित्सकों का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 और एक झंझट खड़ी हो गई उन दो को बचाना पड़ा अब ये सज्जन अगर उस बच्चे को बचाने जब मैं निकालकर उनको किसी तरह बाहर ले आया तो मैंने पूछा कि कुछ होश से चलते हो जब तुम्हें तैरने नहीं आता तो उन्होंने कहा याद ही ना रही जब वो बच्चा डूबने लगा तो ये मैं भूल ही गया कि मुझे तैरना नहीं आता ये मामला इतनी जल्दी हो गया डूबते देख के कून पड़ा बस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 और तुमने कभी ख्याल नहीं किया कि मामला क्या है जिस पत्नी के बिना तुम जी नहीं सकते उसके साथ जी रहे हो उसके बिना भी नहीं जी सकते माया के चली जाती तो बड़े सपने आने लगते एकदम सुंदर पत्र लिखने लगते हो पति ऐसे पत्र लिखते माए के गई पत्नी को कि उसको भी धोखा आ जाता सोचने लगती कि यही आदमी है जिसके साथ में रहती हूं लौट के धोखा टूटेगा लौट के आएगी तो बस पता चलेगा कि तो वही कि वो सज्जन है जिनको छोड़ गई थी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 और इन द्वंदों को समेटकर चलने में बड़ी मुसीबत है इसलिए तो, तो तुम इतने परेशान हो ऐसा कचरा कूड़ा सब संभाल के चलना पड़ रहा है एक घोड़ा इस तरफ जा रहा है एक घोड़ा उस तरफ जा रहा है कोई पीछे खींच रहा है कोई आगे खींच रहा है कोई टांग खींच रहा है कोई हाथ खींच रहा है बड़ी फजीयत है इस बीच तुम कैसे अपने को संभाले चले जा रहे हो यही आश्चर्य सिंगमन फ्रायन ने लिखा है कि आदमी सभी आदमी पागल क्यों नहीं है यह आश्चर्य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 होक्का बगल में लेके गुड़गुड़ाना शुरू किया वो पीछे छिपा झाड़ के देख रहा कि मामला अब क्या होता अंगूठी देखते जाते हैं कहते हैं कि ठीक बिल्कुल वही है देख ले रामकृष्ण ठीक से देख ले और खूब मजा ले ले प्यारे नहीं तो फिर आना पड़ेगा कपड़ा भी छू के देखते हैं कि ठीक बड़ा गुदगुदा है कहते हैं रामकृष्ण ठीक से देख ले नहीं तो फिर इसी कपड़े के पीछे आना पड़ेगा बोग ले हुक्का गुड़गुड़ाते हैं कहते हैं रामकृष्ण ठीक से गुलगुला ले बस एक दो तीन चार मिनट ये चला पांच मिनट चला होगा फिर खिलखिला के खड़े हो गए अंगूठी गंगा में फेंक दी हुक्का तोड़ के उस पर थूका और उसके ऊपर कूंदे और कपड़े फाड़ के तो मथुरा गबराया कि अभी ये क्या पागल हो रहे हैं एक तो पहले ही यह पागलपन था ये हुक्का गुड़गुड़ाना किसी को पता चल जाए तो कोई माने भी ना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 जहाँ एक रस का उदय हुआ जहाँ सब वेत खो गए जहाँ एक ही परमात्मा दिखाई पड़ने लगा फिर सभी उसके ही बनाए गए आभूषण रामकृष्ण परम वितराग दशा में हैं, विरागी नहीं न रागी दोनों के पार अष्टावक्र जिस सूत्र की बात कर रहे हैं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 लेकिन वो बदलाहट भगोड़े की ना होगी जागरूक व्यक्ति की होगी समझो तुम डर के रुस्पत छोड़ दो क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं नरक में सड़ोगे अगर रुष्पत ली स्वर्ग के मजे ना मिलेंगे अगर रुस्वत ली चुकोगे अगर रुस्पत ली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 इसी तरह तो तुम राजनेता के पास जाते हो और उसको फुलाते हो कि तुम तो महान क्या आपके बाद देश का क्या होगा अंधकार ही अंधकार है पहले उसे फूलाते हो और अपने को कहते हो हम तो चरण रज हैं आपकी सेवक जब वो खूब फूल जाता है तब तुम अपना निवेदन प्रस्तुत करते हो फिर वो इंकार नहीं कर सकता क्योंकि इतने महान व्यक्ति से इंकार निकले यह बात जस्ती नहीं मजबूरी उसे स्वीकार करना पड़ता है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 महात्मापन में बढ़ने लगता इंद्र का सिंहासन कपने लगता यह भी बड़े मजे की बात है यह इंद्र को इतनी घबराहट होने लगती यहां भी प्रतिस्पर्धा है यहां भी डर है कि दूसरा प्रतियोगी आ रहा क्या चले आ रहे जयप्रकाश नारायण घबराहट है उपद्रव है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 मैं कहता हूं सब भगोड़े जंगल पहुंच जाते हैं लेकिन सब जंगल पहुंचने वाले भगोड़े नहीं कभी कभी तो कोई सहज स्वभाव से जंगल जाता है एक सहज आकांक्षा कोई भगोड़ा पर नहीं जिंदगी से ऊप के नहीं डर के नहीं किसी पुण्य पुरस्कार के लिए नहीं जंगल का आवाहन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 इससे बड़ा पहाड़ तुम्हें मिलना मुश्किल है तुम यहीं रुक जाओ तुम्हारी कुटिया यहीं बना लो एक बार भी नाना कहा हां भरती थी के ठीक यहीं रुक जाते भाग्य नहीं है लेकिन शांति की तरफ एक बुलावा आ गया एक निमंत्रण आ गया है शांत होना है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 अब तुम कहोगे ये भी बड़ी मुसीबत हो गई अभी ये आ गए एक सज्जन लेके बोतल अब न पियो तो भी नहीं बनता शिष्टाचार वस पीनी पड़ती साधु सन्यासी आ जाएंगे गांजा बांग लिए तुम वो पीने लगोगे अब साधु कहे तो इंकार भी तो करते नहीं बनता और कोई हो तो इंकार भी कर दो अब साधु ने चिलम ही भर के रख दी अब वो कहता अब एक कस्तो लगाई लो और बड़ा आनंद आता है तो ब्रह्मानंद है और भगवान ने यह चीजें बनाई क्यों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 तुम भी सम्मिलित हो यह परमात्मा का उत्सव जो चल रहा जगत में यह जो सृष्टि का महायान चल रहा यह महोत्सव जो चल रहा इसमें तुम दूर दूर मत खड़े रहो नाचो गुनगुनाओ भागीदार बनो और भागीदार बन भी दृष्टा बने रहो यही मेरी शिक्षा है क्योंकि दृष्टा में कुछ भेद नहीं पड़ता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 सुबह उठ के गए तो एक भक्त को मन में भाव रहा कि जाते तो रहे हैं लेकिन दिन भर भूखे रहेंगे तो वो कुछ नाश्ता बना के दूर जरा रास्ते के किनारे बैठ गया था सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में वहां से जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए उसने कहा कि नाश्ता ले आया हूं उनका हद हो गई अरे भाई मुझे घूमने जाना है तुम देर करवा दोगे तो उसने कहा कि जल्दी से कर ले आप वो नाश्ता करके चले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 चांदनी फैली गगन में चाहे मन में दिवस में सबके लिए बस एक जग है रात में हरेक की दुनिया अलग है कल्पना करने लगी अब राह मन में चांदनी फैली गगन में चाहे मन में मैं बताऊ सकती है कितनी पगों में मैं बताऊ नाप क्या सत्ता डगों में पंथ में कुछ धे मेरे तुम धरो तो आज आंखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो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 जहां से खुद को जुदा देखते हैं खुद ही को मिटाकर खुदा देखते हैं फटी चिंधिया पहने भूखे भिखारी फकत जानते हैं तेरी इंतजारी बिलखते हुए भी अलख जग रहा है चिदानंद का ध्यान सा लग रहा है तेरी बाट देखूं, चने तो चुगा जा है फैले हुए पर उन्हें कर लगा जा मैं तेरा ही हूं इसकी साखी दिला जारा चुह चुहाट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 नहीं कुछ कह सके आंख से आंसू भर बहे बस कहना हो गया जो कहना था कह दिया शब्दों से ही थोड़ी कहा जाता और भी तो कहने के ढंग हैं और भी तो कहने के महिमापूर्ण ढंग हैं शब्द तो सबसे सस्ते ढंग हैं आंसुओं से कह दी बात भी आपके आगे ना जुबान से निकली लीजिए आई हूं सोच के क्या क्या दिल में पूछा तो है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 उन्होंने तो पाल लिया आंसू से बहुमूल्य आदमी के पास कुछ भी नहीं तुम प्रभु के मंदिर में जाके अगर दो आंसू चढ़ा तो तुमने सारे संसार के फूल चढ़ा दिए और तुम्हारे आंसुओं की राह से ही परमात्मा तुम में प्रवेश कर जाएगा जानकर अनजान बन जा पूछ मत आराध्य कैसा जबकि पूजा भाव उमड़ा का के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा जान कर अनजान बन जा तुम किसी भक्त को देखते हो बैठा है झाड़ के किनारे पत्थर के एक पिंड से प्रार्थना कर रहा है तुम्हें हंसी हाँ आती तुम समझे नहीं तुम बाहर हो उसके अंतर जगत के यह सवाल नहीं है उसके लिए पत्थर पत्थर नहीं है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 द्य स्नात आंखों में जिसे तुमने पुकारा है उसका प्रवेश हो जाएगा तुम्हारी आंखें ही द्वार बन जाएंगी रो मन भर के रो ख्याल रखना जिसका यह प्रश्न है उसके लिए अष्टावक्र की गीता सहयोगी हो ना होगी उसके लिए तो नारद के सूत्र है अष्टावक्र की गीता तो आंख से आंसुओं को विदा कर देती आंख है बिल्कुल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 कबीर की उलट बांसियों में लेकिन इन अस्कों की तोहिन तो न कर क्योंकि मैं तो रजनीश की दुल्हनिया ये जो प्रेम का वचन है यह तुम्हें बहुत कुछ देगा लेकिन इसके लिए तुम एक बात ख्याल रखना इस वचन को पूरा करने के लिए तुम्हें बिल्कुल मिट जाना पड़ेगा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 परमात्मा को भी भूल जाता पर को ही भूल जाता तो परमात्मा की जगह कहां इसलिए तो बुद्ध और महावीर की भाषा में परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं है परमात्मा यानी पर दूसरा अन्य अन्य तो कोई भी नहीं है ज्ञानी तो आत्मा में डूबता हो परमात्मा को छोड़ता चला जाता है लेकिन अंतिम घड़ी में दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंच जाते या तो तुम इतने मैं हो जाओ कि तू ना बचे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 विरह की अग्नि में जलेगा आंसुओं से भरेगा छार-छार हो जाएगा खंड खंड होकर बिखर जाएगा लेकिन इस पीड़ा में बड़ा मधुर रस है यह पीड़ा दुख नहीं है यह पीड़ा सौभाग्य है और अगर तुम राजी रहे तो एक दिन वसंत भी आता है अगर तुम चलते ही रहे तो पतझड़ से गुजर के एक दिन वसंत भी आता है जब मैंने मरकत पत्रों को पीराते मुरझाते देखा जब मैंने पतझड़ को बरबस मधुवन में धस जाते देखा तब अपनी सूखी लतिका पर पछताते मुझको लाज लगी जब मैंने तरु कंकालों को अपने से भय खाते देखा पर ऐसी एक बयार बही कुछ ऐसा जादू सा उतरा जिससे वीरवों में पात लगे जिससे अंतर में आह जगी सहसा वीरवों में पात लगे सहसा विरही की आग लगी पर ऐसी एक बयार बही कुछ ऐसा जादू सा उतरा एक बार तुम उतर जाओ इस पीड़ा की अग्नि में भक्ति की अग्नि में जल जाओ दग्द हो जाओ आता है वसंत निश्चित आता है इस पीड़ा को सौभाग्य समझना है धनभागी हैं वे जो प्रेम में मिट जाने की सामर्थ्य रखते परमात्मा उनसे बहुत दूर नहीं वे परमात्मा के मंदिर बनने के लिए प्रतिपल तैयार द्वार खुले और परमात्मा प्रवेश कर जाता है नहीं तुम्हारे आंसुओं की कभी भी तोहीन ना होगी कभी हुई नहीं कभी भी नहीं हुई है